और इसके साथ साथ अभी अपवर्ग के लिए व्यक्ति को क्या जरूरत पड़ती है कि ज्ञान विराग भगत नहीं अपवर्ग के लिए ज्ञान वैराग और भक्ति चाहिए तो ये ज्ञान वैराग और भक्ति तो वो भी इस शरीर में प्राप्त हो सकती है इसलिए जो अपवर्ग का जो साधन है वो भी संक्षेप में गिना दिया अब ये पहले तो ये बताया कि इनमें से स्वर्ग नरक अपवर्ग इत्यादि में कहीं भी मनुष्य शरीर के द्वारा ही जा सकता है एक बात ये दूसरा जाती है कि मनुष्य शरीर की रचना कुछ इस प्रकार की है जिसमें को ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्राप्त कर सकता है ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है कर्म स्वातंत्र्य भी है मनुष्य शरीर में कर्म स्वातंत्र्य है अन्य प्राणियों में कर्म स्वातंत्र्य नहीं है वे केवल कर्म का भोग भोगने मात्र के लिए उनके सब शरीर है मनुष्य शरीर ऐसा आता है, था है। पर के व्यक्ति को कर्म स्वतंत्र है शुभ कर्म कर सकता है अशुभ कर्म कर सकता है और उसके अनुसार उसका फल भी होगा मनुष्य शरीर में ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके साधन है उसके पास माने ऐसे मन बुद्धि है माही आदि है जिनके के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है मनुष्य के पास ही ऐसी बुद्धि है जिस बुद्धि के द्वारा ये सब बातें समझ सकता है याद रख सकता है सीख सकता है अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है ये सब सुविधाएं मनुष्य शरीर में ही है मनुष्य शरीर में ही मनुष्य जाति है उसका एक अपना इतिहास है मनुष्य जाति की अपनी एक है। संस्कृति है ऐसी संस्कृति है अन्य लोगों की नहीं पशुओं की कोई सांस्कृतिक विकास कोई पशुओं का होता हो देवताओं का कोई सांस्कृतिक विकास होता हो गंधर्वों का कोई सांस्कृतिक विकास तो कुछ नहीं कही वो तो केवल मनुष्य में ही सांस्कृतिक विकास हो रहा संस्कार होते हैं संस्कार के माने परिवर्तन करके सुधार होता है संस्कार के मतलब सुधार एक प्रकार से मिलने कि व्यक्ति अपना सुधार कर सकता है अन्य स्थानों सुधार करने के लिए कोई जैसा बन गया वैसा बन गया और जैसी उसकी प्रकृति जैसी प्रकृति वैसी वो चलेगा प्रकृति मनुष्य के साथ में भी है लेकिन मनुष्य को इतनी क्षमता है कि अपनी प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है अब ये नहीं कह सकते कि हमारा तो क्या बताऊ हमारा क्रोधी स्वभाव है हम तो क्रोधी तो क्रोधी रहेंगे ही ऐसा नहीं है अपने इस स्वभाव को व्यक्ति बदल सकता है ये मनुष्य शरीर में उसको साधन इस प्रकार का है शरीर इस प्रकार का है कि पर तू अपने इस प्रकार के क्रोधी कामी सुसंस्कृत स्वभाव हो उसके अन्य जो दोस्त वर्गो हो, उनको छोड़कर के शुभ संस्कार लावे सद्गुण अपने अंदर लावे ये सब व्यक्ति अपने अंदर ला सकता जन्म से अगर उसको व्यक्ति अपने आप में देखे कि बड़ी आसक्तिया हैं, सब जगह इंद्री भोगों में आसक्ति है तो फिर वो शास्त्रों का श्रवण इत्यादि करके सीख सकता जान सकता है कि इन आसक्तियां अच्छी नहीं है हमें इनसे व्यरक्त रहना चाहिए तो so, कहते हैं वैराग्य आ ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं है वैराग्य आ सकता है व्यक्ति अगर संकल्प करे कि हम मनुष्य हैं और हमारा संस्कार हो सकता है तो इन विषयों की आसक्तियां छोड़ जा सकती है हम मेरे विषय हो सकते हैं विषयों की कामना छोड़ करके व्यक्त नहीं हो सकते हैं कोई व्यक्त समझे हमें तो देहाभिमान हमें तो लगता है कि दे मैं हूँ तो सदा दे भाव रहे सारे जीवन ऐसे नहीं है देह भाव छोड़ा भी जा सकता है जीवा भी लाया जा सकता है आत्मा भी लाया जा सकता है ये सब मनुष्य शरीर के अंतर्गत है सो इसलिए कहते हैं ये ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये सब देने वाली है ये अपनी के द्वारा अपवर्ग सिद्ध होता है मनुष्य शरीर में ये सब हो सकता है मनुष्य शरीर प्राप्त करके समझे कहने कुछ नहीं कर सकते तो ये उसका अज्ञान है और दुर्भाग्य साथ उसको सचेत करते है देखो ये सब तुम कर सकते हो तुम अशुभ कर्म में ही पड़े रहो ऐसा नहीं तुम शुभकर्म कर सकते हो <coughs> तुम्हारे कुत्सित संस्कार हैं <coughs> आदतें दुर्गुण हैं तुम्हें तो उनको जो दुर्गुणी आदतें हैं उनको छोड़ सकते हो अच्छी आदतें ला सकते हो विकास कर सकते हो ये सब उसके मनुष्य को जिस प्रकार से शास्त्र सावधान करते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम ये कुछ नहीं कर सकते हो। सब हो सकता तुम्हारे लिए इसीलिए <coughs> मनुष्य शरीर दुर्लभ है अगर कोई मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये नहीं कर सका तो फिर कौन सा शरीर धारण करके वो करेगा ये सब सारी इतनी श्रेष्ठ रचना है उसको सबकी तरफ दृष्टि डालो तो अगर मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होगा, तो, तो मनुष्य शरीर में हम अपना सुधार नहीं कर सकते अब तो कब कर सुधार करोगे यक्ष राष्ट्र हो जाओगे तब सुधार करो गाय बैल बकरी हो जाएगा तब सुधार करोग पेड़ पौधे बन जाओगे तब सुधार करो कब कर सुधार करोगे किस शरीर में सुधार करने की आशा करते मनुष्य एक एकमात्र तो शरीर को किसी शरीर में सब हो, हो सकता है जो कुछ हो सकता है तो ये जो तो बहुत सुंदर अवसर है इस प्रकार कहते हैं इस अवसर को व्यक्त जाने नहीं देना चाहिए तो इसलिए कहते हैं कि सो तनुरे हरे भजय नर हो ही विषय रत मंद मन्द, मंद तर जो लोग इस शरीर को धारण करके भी फिर उनका अपना संस्कार नहीं करते अपने दुर्गुणों को नहीं छोड़ते सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं होते ज्ञान भक्ति प्राप्त नहीं करते ऐसे लोग क्या है कहते है वो मंद लोग और वो बुद्धि करते क्या है विषय विषयों में पड़े रहते हैं विषयों के लोभ के कारण से उनके आकर्षण के कारण से न शुभ कर्मो में प्रीति न ज्ञान में न भक्ति में कहीं प्रीति वो सब कुछ करते रहे तो विषय व्यक्तियों की बुद्धि को हर लेती है जैसे कलयुग का वर्णन करते हुए काल विष्णु ने कहा विषया हर लीन न रही भी विषया हरली विषय ने जो है वो बैराग्य का हरण कर लिया अब बैराग्य व्यक्ति में नहीं रहेगा व्यक्ति में वैराग्य नहीं रहेगा आसक्ति हो गई क्यों हो गई विषयों ने व्यक्ति के, के वैराग्य का अपहरण कर लिया दिराग। दिराग रह गए उठा ले गए बैराग्य के बिना रह गए तो कहते हैं इस प्रकार यहाँ इसीलिए दिखाया कि विषयों में रहती है तो क्या होती है कि फिर वो उनको ज्ञान वैराग्य भक्ति सब उनमें नहीं आ पाता है ऐसे लोग यह मंद मंद तर हैं मंद मंद तर मंद है मंद तर है ऐसे कहते हैं ये उससे भी ज्यादा मंद है मैंने तो ये कोई अच्छी मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धिता समझदारी का काम नहीं है मंद के मन मंद बुद्धि ऐसी बुद्धि जो काम नहीं करती दल है वैसे लोग इस प्रकार का काम करते हैं विचारवान व्यक्ति होंगे समझदार होंगे तो इन विश्वास में नहीं पड़ेंगे बैराग्य लाएंगे ज्ञान लाएंगे भक्ति लाएंगे अपना उद्वार करेंगे अपने जो कुत्सित संस्कार अपने दुर्गुण हैं उनको संकल्प पूर्वक उनको दूर करेंगे साहस पूर्वक ये सब कार्य बताते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य शरीर के लिए ये ध्यान रखें क्रांच बजले तेले ही जो लोग ऐसा करते हैं विश्व में पड़े रहते हैं और मनुष्य शरीर के द्वारा ज्ञान भक्ति और वर्ग प्राप्त हो सकता है उसके लिए प्रयास नहीं किया तो उन्होंने तो वैसी ही गलती की जैसे करके डारण देगी हाथ में आए हुए पारसमण को फेंक दे और कांच के टुकड़े बटोर ले कांच के टुकड़ों का को कोई मूल्य नहीं है, और पारसमण का इतना मूल्य जो मूल्यवान मंदबुद्धि का ही होगा मूल बुद्धि होगी वही पारसमण के मातृ को समझेगी नहीं और पारसमण देगी फेंक और कांच के टुकड़ेगी अब होता है ये पारसमण कोई कांच के टुकड़ो की तरह चमत्ती थोड़े है? पारसमनी ऐसी नहीं है जैसे कि कांच के टुकड़े चंसमे होते हैं तो उसने देखा कि पत्थर ये क्या पत्थरता तो है नहीं कांच के टुकड़े बहुत चमकते हैं ऐसे तो विषय भोग खुद चमकते हैं और आकर्षण भी लगते हैं जितने भी हैं सुंदर स्वादिष्ट भोजन सुगंधी सुंदर वस्त्र आदि ये सब जितने भी है ये संगीत इत्यादि ये सब जितने भी पांचों ज्ञानेन्द्रियों के शब्द ये ये सब राहु प्रिय लगते हैं आकर्षक लगते हैं खूब चमकते हैं ये कांच के टुकड़े लेकिन इसके स्थान में जो फारसमणि जो ये है जो वैराग्य है ज्ञान है भक्ति है इसकी तरक्की इतनी हो पाती ये तो हो गई मनुष्य शरीर की महिमा अब इसको इसके साथ में जो यहाँ पर उन्होंने काकु सुनिय कही वो भगवान राम ने, ने सुनाई थी उसके साथ-साथ मिलाकर के देख लेनी चाहिए कुछ बातें वहाँ कह दी गई थी और कुछ बातें यहाँ कह दी गई थी दोनों जगह मिलाकर के मनुष्य शरीर की महिमा हो जाती है नर्तन सम नहीं कौन दे जीव चरा चल जाचक दे है वहा नाए विषय मन देही पलट सुधाते सठ विष ले वहां ये उदाहरण दिया था सुधा और विष जैसे यहाँ कांच पर भी कहा था सुधाते सठ विष ले काो करके गुंजा इकट्ठी कर लिए थी कांच करे से इकट्ठे कर लिए इस प्रकार से उनको सबको मिलाकर देखते हैं ये माने ये कि विषयों में व्यक्ति का जीवन जो है वो व्यक्त नष्ट करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है ये विषय जो है जितने भी है शब्द स्पर्श केवल जीवन धारण करने मात्र के लिए है शरीर की यात्रा चलाने मात्र के लिए है अब ये जैसे कान हैं तो कानों से शब्द सुने लेकिन कान इसलिए है कि शास्त्रों का श्रवण करें इसलिए कान है उनका कान का ये सदुपयोग है कान का सदुपयोग कोई कान सुनने में थोड़े तो उसमें सिनेमा के गाने सुन रहे हैं तो कान का बड़ा सदुपयोग हो रहा है ये इस प्रकार देखो कहा किसका क्या उपयोग है और क्या उसका दुरुपयोग है ऐसे कहते ये सब्जी है इनको मनुष्य शरीर के जो महानता है उसको व्यर्थ समझनी चाहिए और व्यर्थ समय नष्ट न करे व्यर्थ कर्मों में विषयों में न लगे और व्यर्थ समय भी नष्ट न करे समय तो जीवन कोई ऐसा तो नहीं मनुष्य सभी हजारों वर्ष पहले जब चाहे तब ज्ञान भक्ति प्राप्त कर लेंगे अरे ज्ञान और भक्ति इतना महान कार्य है कि बाल्यकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक एक सेकंड बर्बाद न करे निरंतर उसी में लगा रहे लगा रहे तो भी संदेह है एक जीवन में होगा कि नहीं होगा और फिर जरूर पड़े अगले सरीज इसलिए लगातार इसमें जो है बिल्कुल समय बिना नष्ट किए हुए व्यर्थ के कामों में न पड़े व्यर्थ की बातों में न पड़े व्यक्त के विचारों में न पड़े निरंतर इसी के चिंतन में इसी लक्ष्य को पूरा करने में निरंतर लगा रहे तो सब मन अब कहते हैं नहीं दरिद्र समय दुख जगमा ही अब सबसे बड़ा दुख कौन है तो कहते नहीं दरिद्र समय दुख जग समान में कोई दुख नहीं <coughs> संसार में तो दरिता की कमी हो वो दरिद्री है <coughs> जो एक बार खाने को मिले दो बार खाने को न मिले और कभी खाने को मिले कभी खाने को न मिले रहने की जगह न हो पहनने की जगह न हो तो इस व्यक्ति को दरिद्री कहते हैं तो ये तो संसार की जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से उसने अपने दरिद्री की परिभाषा बना रखी है समझता रहता है उसी प्रकार से लेकिन ऋषियों ने विचारकों ने जब विचार किया तो दरिद्री किसे कहते हैं कि दरिद्री वो व्यक्ति है जब तक के व्यक्ति को संतोष ना आवे तब तक दरिद्री ही है चाहे करोड़पति अरबपति हो संतोष नहीं आया तो वो भी दरिद्री है और अगर किसी व्यक्ति के पास एक लंगोटी के अलावा कुछ न हो लेकिन उसके पास जब हो संतोष आ गया तो उसका दरिद्र गया। चाहे उसके खाने के लिए उसके पास एक टुकड़ा न हो लेकिन संतोष है तो दरिद्र भाग्य अब याद आता है स्वामी रामतीर्थ की राम थीर् सत्याग दिया उनके पास कुछ नहीं और अपने आप को क्या कहते हैं मैं तो सांसा हूं। सांसा। दुनिया के मेरे शरंज के दिल्ली की शाल है सतह जंग के वो उर्दू के उस समय के पढ़े हुए विद्यार्थी थे तो कविता कविता जब लिखते थे तो उर्दू भी लिखते थे इस प्रकार की बारी है इस प्रकार दुनिया के हैं मोहरे मेरे शतरंज के हो गए दुनिया के बाद हमारे उनके उतनी उतनी कीमत उनकी हमारे नजर में है जितने के शतरंज के मोहरे का एक होता नहीं होता उठा गया यहाँ गया लकड़ी का बादशाह जो था ऐसी बाशा दुनिया के मोहरे मेरे शतरंज के मोहरे दिल्ली की चाल है एक बादशाह कभी सिंघासन बैठा दिया कभी सिंघासन को उतार दिया आगे देखो ये दिल्ली की बातें ही है क्या सब भाषा बनना क्या उतर सब सर्त हो जंग की ये सब दिल्ली की बातें सर जंग की सुलेह हो गई युद्ध हो गया ये सब क्या ये कुछ अर्थ सब बातें बेकार की बात ऐसा बात तो ये व्यक्ति तो जो जब है जब तो तक दरिद्री है जब तक संतोष नहीं तब तक दरिद्री है संतोष आ गया दरिद्र दूर हो गया संतोष ही को भगा सकता धन संपत्ति कुछ भी नहीं भगा सकती व्यक्ति को दरिद्रता को दूर नहीं कर सकती कोई भी संपत्ति कितनी भी पक्ति प्राप्त हो जाए उसकी व्यक्ति की दरिद्रता को नष्ट करने में असमर्थ हो दरिद्री कोई जगह वस्तुओं का संग्रह या प्राप्त होना या जान हो नष्ट होना दरिद्रता नहीं है दरिद्रता एक मानसिक दशा विशेष है मानसिक दशा है। किसी को कपड़े लत्ती देख करके खाना पीना काली सवारी देख करके के नहीं कह सकते कि व्यक्ति दर्द्री नहीं है वो भारी लक्षण कोई दरिद्रता के संपन्नता के नहीं है दर्दता संपन्नता के लक्षण मानसिक लक्षण है तो सबसे बड़ा दुख दुखी है अब ये जो है ये द्रव्यता व्यक्ति की कब जाती है जब उसमें परमात्म सिंधु हो जब वैराग्य आवे ज्ञान आवे भक्ति आवे परमात्मा भाव जागृत हो तब उसकी द्रदता मिटती है और तभी संतोष भी आता है सब जानते हैं शास्त्र जो पंचदशी में देखो दूसरे ग्रंथों में देखो शंकराचार्य ग्रंथों में देखो जब ज्ञान प्राप्त हुआ आत्मज्ञान हुआ मुक्ति प्राप्त हुई तब व्यक्ति जो धन्य हुआ तब हुआ करते-करते हुआ, तब उसमें संतोष आता है तब उसकी दरिद्रता मिटती है उसके पहले उसकी दर्दता नहीं मिटती संसारी जितने भौतिकवादी व्यक्ति हैं, कुछ भी उन्होंने दुनिया में कर लिया हो लेकिन वो सब दरिद्री है तो कहते है, नहीं दरिद्र समुख जगमा ही दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है और संत मिलन संत सुख कछ ना